ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण में जो एक ही सूत्र है सिद्धांत को बताने वाला उसका व्याख्यान भाष्य में बहिष्कार भगवान कर चुके हैं और पूर्व पक्ष अपनी बात को रखने के लिए जिन युक्तियों को बता चुके हैं उन युक्तियों का अनुवाद करते हुए निराकरण भाष्कर भगवान कर रहे हैं एक तो पूर्व पक्षियों ने सिद्धांतियों से पूछा था वेदांत का तात्पर्य क्या ईश्वर में जीवत्व बताने में है या जीव के संसारित्व का अपाकरण करते हुए जीव को ईश्वर रूप बताने में वेदांत का तात्पर्य है यदि ईश्वर में जीवत्व बताने में वेदांत का तात्पर्य मानेंगे तो फिर वेदांत प्रमाण से सिद्ध होगा ईश्वर है नहीं जीव ही है तो ईश्वराभाव प्रसंग आएगा तो ईश्वर प्रतिपादक वाक्य अप्रमाण हो जाएंगे और यदि जीव के संसारित्व का निराकरण करते हुए उसमें ईश्वरत्व को बताने में वेदांत का तात्पर्य है मानेंगे तो भी वेदांत में अप्राम्य की आपत्ति क्योंकि ईश्वर तो नित्य मुक्त है उसे मुक्त होने की आवश्यकता नहीं है तो वेदांत का प्रयोजन जो मुक्ति है उसको ईश्वर नहीं चाहेगा नित्य मुक्त होने से और नित्यमुक्त ईश्वर स्वरूप ही जीव है तो भी नित्यमुक्त है तो उसे मोक्ष की आकांक्षा न होने से मोक्ष प्रयोजनक शास्त्र का अधिकारी सिद्ध नहीं होगा तो अधिकारी का अभाव है तो किसके प्रति फिर मोक्ष शास्त्र प्रमाण बनेगा ज्ञान कांड तब भी अप्रामान्य की आपत्ति ये जो दोष पूर्व पक्षी सिद्धांत में बताना चाहते थे उनमें से प्रथम विकल्प को तो सिद्धांत कहते हैं हम स्वीकारते नहीं हैं यानी ईश्वर में जीवत्व तो बताना वेदांत का तात्पर्य है ये हम नहीं मानते इसलिए ईश्वरा भाव का प्रसंग नहीं आएगा इसे बताया गया यह उत्तम प्रतीक कई एक वहां से क्या नाम आपके यह पुनरुक्तम ईश्वरा भाव प्रसंग इति यहां से अनुवाद करके उसका निराकरण कर दिया तद इत्यादि से और द्वितीय जो विकल्प है जीवों में ईश्वरत्व को बताने में वेदांत का तात्पर्य है तो अधिकारी अभाव होने से फिर वेदांत में अप्रामान्य की आपत्ति नामक जो दोष दिया था उसका अनुवाद करके भी निराकरण करते हुए कहा गया यद्यपि उत्तम अधिकारियाभाव प्रत्यक्षादि विरोधश्च ये दो दोष अधिकारी का अभाव नामक दोष और प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरोध नामक दोष कहते तदपीति असत वो दोष भी वेदांत मत में नहीं है क्योंकि वेदांती अविद्या को भी स्वीकार करते हैं और अविद्या अवस्था में जीव को बद्ध मानते हैं औपाधिक भेद अविद्या अवस्था में ईश्वर से भिन्न जीव का है अविद्यक भेद है और ये जो आपका उस अवस्था में फिर प्रत्यक्ष आदि प्रमाण भी प्रमाण है और अविद्या अविद्यावृत्त होने पर फिर प्रमाता ही नहीं रहता है तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों को अप्रमाण मानना उचित ही है विद्यावस्था में और जीव का यानी अधिकारी का अभाव भी विद्यावस्था में मानना उचित है इस अभिप्राय से तदपि असत इत्यादि से निराकरण करते हुए कहा गया कि प्राग प्रबोधात संसारित तो अभ्युपगमांत और तद विषय व्यवहारस्य व्यवहार बताया गया कि अविद्या वान पुरुष विषयक ही प्रत्यक्षादी प्रमाणों का व्यवहार है प्रमाता प्रमिति प्रमाणादि व्यवहार और ज्ञान अवस्था में उसका अभाव इष्ट है ऐसा श्रुतियाँ कहती है युवसे आत्म अभूत तत्के न इत्यादि ज्ञान अवस्था में अभाव बताती हैं अब जो वेद पर आस्था रखने वाले आस्तिक हैं उसे सत्य मानते हैं तो उन्हें दोष प्रतीत होता है वेद में असत्यत्व की आपत्ति का वे शंका करते हैं प्रत्यक्षादि अभावे श्रुते अपि अभाव प्रसंग इति चेत इसलिए इसके अवतरण में भाषकर भगवान ने लिखा टीकाकार ने लिखा था कि वेद सत्यत्व श्रद्धालु शंकते प्रत्यक्षादि अभाव इति वेद में सत्यत्व विषयक श्रद्धा रखने वाला शंका करता है विद्या अवस्था में प्रत्यक्षादि प्रमाणों का अभाव मानोगे तो प्रमाणत्वरूप साम्य वेद में भी होने से वेद के भी अभाव का प्रसंग आएगा ये कह रहे हैं कि प्रत्यक्षादी अभावे श्रुते अभाव प्रसंग चेत तो प्रत्यक्षादि का अभाव मानने पर श्रुति के भी अभाव का प्रसंग होगा ये जो दोष वेदांत में आशंका हुई वेदांति इसे इष्टपत्ति मान करके स्वीकार करते हैं न इत्यादि से, न इत्यादि का अवतरण है टीका में कि रभावात उपलब्ध ध्वनिस्तयो आरोपो च्य तथा आरोपित्रमस्वर विशिष्ट वर्णात्मक वेदस्य मिथ्याम दुर्वार वादीना सत्यवाग्रहस्तु अविद्या इति विजृंभि वेदसत्यवाो न दोष नेति तो द तो होता है मंत्रात्मक और ब्राह्मणात्मक और मंत्रों तथा ब्राह्मण वाक्य पद और वाक्य वो है निश्चित क्रम से तथा स्वरों से युक्त समूह वर्णों का वो पद और पदों का समूह वाक्य है तो इसी की वेद संज्ञा है यदि तो कहते केवल जो वर्ण होते हैं उन वर्णों में वर्ण तो होते जो लिखे जाते अ इत्यादि लिखी हुई लिपि उनमें क्रम और स्वर स्वाभाविक नहीं होता वर्णों में और वेद ये नाम जो है केवल अ ई इत्यादि वर्णों का तो नहीं है अग्निमीड़े पुरोहितम इत्यादि जो मंत्र हैं अकार गकार नकार इकार मकार इकार अडकार एकार इत्यादि क्रम से और स्वरों से उदाता स्वर इदि स्वरों से युक्त जो वर्ण है समूह है उसका नाम वेद है लेकिन यह क्रम स्वाभाविक नहीं है स्वतः नहीं है वर्णों का स्वरूप नहीं है इसलिए क्या करना पड़ेगा जैसे लोहित्य ये स्पटिक का स्वाभाविक नहीं है जपा कुसुम का लोहित्य सन्निधि के कारण स्फटिक में आरोपित है ऐसे ही वर्ण में लोहित्य स्पटिक में जैसे आरोपित है ऐसा क्रम और स्वर आरोपित है ये मानना पड़ेगा हाँ। कमल ह हाँ, तो वेद को नित्य मानने वाले जो है सत्य मानने वाले भी हाँ, तो भी नहीं बनेगा कहीं पर भी नहीं बनेगा तो शब्द नित्यत्ववादी तो जो है और उनमें विशेष करके वेद की नित्यता को मानने वाले उनको बताया जा रहा है कि वर्णात्मक जो वेद है उसमें मानना पड़ेगा क्रम और स्वर आरोपित और वो जो आरोपित क्रम और स्वर से विशिष्ट वर्ण है उसका विशेषण अंश आरोपित होने से यानी मिथ्या होने से वह मिथ्या है सत्य नहीं है आरोपित होने से और विशिष्ट आरोप क्रम आरोपित क्रम और स्वर से विशिष्ट वर्णों की संज्ञा वेद है अग्निम पुरोहितम इत्यादि उसमें से विशेषण अंश विशिष्ट में आरोपित होगा तो मानना पड़ेगा पूरा विशिष्ट भी आरोपित है विशेषण चला जाएगा तो फिर विशिष्ट नहीं रहेगा तो इसलिए वेद के मिथ्यात्व का निराकरण नहीं किया जा सकता वो अवश्यंभावी है ये टीकाकर यहां पर बता रहे हैं कि वर्णेशु क्रमस्वर कहते वर्ण में जैसे आत्मा में चैतन्य स्वाभाविक है स्वरूप है आरोपित नहीं है ऐसे आत्मा में चैतन्य के तरह वर्ण में आरोपित यानी स्वरूप भूत क्रम और स्वर नहीं है स्वर से उदात अनुदात स्वरित स्वर समझना वो नहीं है उसका अभाव है तो वर्णेशु क्रम स्वर अभाव इसलिए मानना पड़ेगा जो स्वर और क्रम उपलब्ध हो रहा है अनुभव में आ रहा है वह ध्वनि में आता है वर्ण तो क इत्यादि जो लिखा हुआ और ध्वनि है अ अत्याकार अनुदात उसका उच्चारण होता है ध्वनि में उदातत्व अनुदा तत्व स्वरी तत्व दिखता है ऐसे क्रम भी अग्नि मिले वह क्रम जो है वर्णों का ध्वनि में है तो ध्वनि में जो क्रम और स्वर है मानना पड़ेगा उस ध्वनिस्थ स्वर क्रम और व, स्वर का वर्ण में आरोप होता है जैसे जपाकुसुम के लोहित्य का स्वतः लोहित्य रहित स्पटिक में आरोप होता है ऐसे स्वतः क्रम और स्वर से रहित वर्ण में क्रम और स्वर से युक्त जो ध्वनि है तो ध्वनि का वो धर्म है लोहित्य जैसे जपा कुसुम का धर्म है और उस ध्वनि का धर्म क्रम और स्वर वर्ण में आरोपित होता है ये मानना पड़ेगा तो स्पटिक में जैसे लोहित्य आरोपित है ऐसे ध्वनि में स्थित क्रम और स्वर वर्ण में आरोपित है ये मानना पड़ेगा तो ये कहते हैं कि उपलब्ध ध्वनिस्तयो हो क्रम स्वर हो इसका विशेषण है उपलब्ध ध्वनिस्तो हो तो दो प्रकार का शब्द माना जाता है हाँ, ध्वन्यात्मक, वर्णात्मक तो वर्णात्मक है लिपि जो लिखा जाता है वो प्रतीक है और ध्वनि है जो अभ्यंतर प्रयत्न से नाभिस्त प्राणवायु को वक्ता अपने प्रयत्न से ऊपर उठाता हुआ फिर कंठ में स्थित जो तत्त्व वर्णों के उच्चारण स्थान है उससे वह वक्ता के अभ्यंतर प्रयत्न से ऊपर उठाया हुआ प्राणवायु टकराता है कंठादि वर्ण उच्चारण स्थानों से तो ध्वनि होता है अक अग्नि ये कहते समय आकार उत्तर काकार उत्तर नकार उत्तर इकार ये जो ध्वनि हुआ ये ध्वनि है और वर्ण तो लिखे जाते हैं जो आँख से ग्राह्य है हाँ वो इसका ध्वनि का आप वो उदात अनुदात इत्यादि श्रावण प्रत्यक्ष भी करते हैं और उसी में उक्रम भी प्रत्यक्ष होता है ध्वन्यात्मक जो शब्द है उसका तो श्रावण प्रत्यक्ष होता है वर्णात्मक जो शब्द है उसे पढ़ा जाता है आंख उसका चाकसूस प्रत्यक्ष है हाँ, हाँ, तो इसलिए वही वास्तविक वेद है उसमें जो क्रम है बाकी वो वर्णि वर्णों का उच्चारण हो रहा बाद में फिर लिपि आ गई लेकिन वो वर्ण अभिव्यक्त तो होते हैं उच्चारण से व्यक्त होते हैं ना तो ध्वनियात्मक है ध्वनि होता है फिर ये होता है लेकिन वर्ण वही वही वर्ण उच्चारित हो रहा है तो वर्ण तो वही वही हैं ऐसी अभिव्यक्ति प्रती होती है लेकिन उनमें क्रम और स्वर नहीं है तो जैसे ईदम पदार्थ तो यही है उसमें किसी को अपने संस्कार वशात, सर्प किसी को दंड किसी को भू रेखा आरोप होगा ऐसे क्रम और स्वर वर्ण में आरोपित होगा सामान्य वर्ण है तो जैसे ईदम अंश में और सर्प दंडादि अंश में भेद है ऐसा भेद हो जाएगा उधर वो जो जपा कुसुम और स्पटिक उसमें जपा कुसुम के तरह है ध्वनि और वर्ण है स्पटिक के तरह तो जपा कुसुम स्थानीय जो स्वर है और क्या नाम आपका ध्वनि है उसमें क्रम और स्वर है उदाता अनुदात्त आदि उसका जो क्रम तथा आदि स्वर से रहित ये वर्ण है उसमें आरोप होता उसकी वेद वेद में जो क्रम है उसका वेद ये नाम आ जाता और उसी वेद को एक निश्चित क्रम तथा ध्वनि से क्या नाम स्वर से युक्त वर्णों को ही यदि वेद मानते हो तो उस वेद में क्रम और स्वर अंश आरोपित होने के कारण मिथ्यात्व तो दूर दुर्वार है ये कह रहा है एक वर्णेशु क्रम स्वर अभाव्ध ध्वनिस्तयोह आरोपो वाच्य तो उपलब्ध हो रहा है यानी श्रावण प्रत्यक्ष हो रहा है उपलब्ध ये विशेषण है ध्वनि का और उसमें ये उपलब्ध हो रहे हैं ध्वनि क्या नाम ध्वनि में क्रम भी और स्वर भी स्वर तो ध्वनि स्वर तथा इससे क्रम से युक्त प्रतीत हो रहा है और उसका आरोप हो रहा है वर्ण में ते करे तथा च यानी आरोप वाच्य कुत्र आरोप वाच्य तो वर्णेशु वरने, के साथ आरोप का अन्वय करना स्वतः क्रम और स्वर नहीं है, लेकिन हो रहा है। लिखते हैं तो प्रतीत होता ना ये क्रम वह क्रम उनमें अपना नहीं है लेकिन प्रतीत हो रहा है लोहित स्फटिक में है नहीं लेकिन प्रतीत हो रहा है तो मानना पड़ेगा कि सन्न निहित जपक कुसुम का वो धर्म आरोपित है उसमें ऐसे ही क्रम और स्वर जिसमें प्रतीत होता है ध्वनि में तो ध्वनिस्थ क्रम और स्वर आरोपित हो रहा है वर्ण में ये मानना पड़ेगा तो आरोपो वाच्य तथा चो तो ऐसा कहेंगे तो फिर आरोपित क्रम स्वर विशिष्ट वर्णात्मक वेदस्य वेद हाँ। तो आरोपित क्रम और स्वर से विशिष्ट वर्ण जो हैं अग्निमेय पुरोहितम से लेकर के अंतिम तक ये सब जो हैं एक निश्चित क्रम तथा स्वर से विशिष्ट वर्ण ही तो है और उसी का नाम यदि वेद है तो हो उसमें मिथ्यात्वम दुर्वार उसमें मिथ्यात्व अवश्यम भावी है मिथ्यात्व दुर्वार वादी नाम सत्यवाग्रहस्तु आविद्या विजृंभी और मीमांसकों का जो इस आरोपित तो क्रम स्वर से विशिष्ट वर्णात्मक वेद में मिथ्यात्व का आग्रह है सत्यत्व का आग्रह है मीमांसकों का जो सत्यत्व का आग्रह है वह आविद्या विजृंबित मतलब है मतलब जनित है अविद्या जनित का मिथ्या है वो आग्रह उनका सत्यत्व आग्रह मिथ्या हा हा हा तो तो वेद स्वयं भी कहता है वेद में भी जब वाचारंभन विकारो नाम नामध्येयम है तो तत्वशादी वाक्यों से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि इत्याक जो वृत्ति है साक्षात्कार जो अभानापादक आवरण की निवर्तक है स्वीकार करना पड़ता है वाचार मनम विकार वेद कर जो भी विकार है वह कल्पित है तो अहम ब्रह्मास्मीय वृत्ति भी चरम परिणाम है ना? तो वह भी उत्पन्न हुई है तो उत्पन्न हुए तो नष्ट भी होगी अविद्या और वासनाओं को समाप्त करके स्वयं भी चली जाएगी तो वह सत्य कैसे होगी फिर जो उत्पन्न होता है नष्ट होता है उसे सत्य नहीं कहा जा सकता तो तत्वशादी वाक्यों का जो फल है अहम ब्रह्मास्मी साक्षात्कार यह भी अविद्या का निवर्तक बनकर के स्वयं निवृत्त हो रहा है तो वो भी वैसा ही है और उसके बाद जो शेष रहता है वेद बता रहा है वो मात्र परमार्थ सत्य है फिर वो वेद अपने आप को भी अत्र वेदा अवेदा भवंती इससे ये आगे वाक्य बता रहा है कि उस अवस्था में तो फिर वेद भी अवेद है का अर्थ है वेद में भी प्रत्यक्षादि प्रमाणों के तरह अप्रामान्य है उसको वेद अपने को भी शेष नहीं रखता यदि उस तत्व से अलग वेद कोई होगा आरोपित क्रम विशिष्ट वर्णात्मक तो द्वैत सिद्ध होगा फिर इसलिए परमार्थ नहीं है इसलिए भाष्य में भी भाष्कर भगवान ने अविद्यावर पुरुष विषयक ही मोक्षशास्त्र भी है करके कहा न अविद्यावस्था में उसके बाद फिर सारा प्रमाण प्र, प्रमाता ही नहीं रहेगा तो प्रमाता के लिए प्रमाण है तो प्रमाता ही नहीं है तो फिर प्रमाण भी चाह लेकिन बाकी प्रमाणों में और वेद में तत्वमशारी वाक्यों में विषय को लेकर के फर्क है बाकी प्रमाणों का विषय व्यावहारिक सत्य है और तत्वमशादी वेदांत वाक्यों का विषय पारमार्थिक सत्य है इसलिए उन्हें तत्वावेदक प्रमाण कहा जाता है तत्व कहते हैं यथार्थ वस्तु को तो जो वास्तविक स्वरूप है वो है अद्वैत और उस वास्तविक अद्वैत ब्रह्म का ज्ञापन कर रहे हैं उपनिषेदे इसलिए वे तत्वावेदक प्रमाण हैं और उस तत्वावेदक प्रमाण के द्वारा तत्व का बोध होने पर वह तत्वावेदक प्रमाण स्वयं भी कह रहा है कि मैं भी फिर उस समय अलग हो जाता हूं मेरी भी जरूरत नहीं है इसलिए कहा जाता है शब्द पीछे ही रह जाता है और तत्वमशादी वाक्य भी उपलक्षित करता है चकितमिधत्ते श्रुतिरपी श्रुति भी जो शब्दातीत तत्व है उसे डरते डरते अधिकारी विशेष को लक्षित कराती है वो श्रुति से लक्षित हो रहा है जो तत्व वो परमार्थ है वो अद्वैत है और श्रुति कह रही है मैं भी जब तक प्रमाता है तभी तक उसे वास्तविक स्वरूप को लक्षित कराने के लिए प्रमाण हूं जैसे ही वो वास्तविक स्वरूप मैं के रूप में लक्षित होता है प्रमाता को उस समय फिर प्रमाता जिसको प्रमाण की आवश्यकता थी वही नहीं रहता तो फिर प्रमाण भी अप्रमाण हो जाता ये कह रहा है इसलिए उस अवस्था में तो वेद आदि भी मिथ्या है ये मानना हमें अभिष्ट है और अज्ञान अवस्था में यदि सरोपरि कोई है तो वेद है प्रमाण शिरोमणि है अज्ञानी अज्ञान अवस्था में उससे एक कदम आगे पीछे नहीं जाया जा सकता लेकिन ज्ञान होने पर वह भी प्रत्यक्षादि प्रमाणों के तरह ही वो ब्रह्म को तो उसकी आवश्यकता है नहीं ब्रह्मवेद ब्रह्मभूति हो जाता तो वर्णेशु क्रमस्वर अभावात्पलब्धध्वनिस्थ आरोपो वाच्य तथा आरोपित क्रमस्वर विशिष्ट वर्णात्मक वेदस्य वेदस्थ्यादीना सत्यवाग्रहस्तु इति वेद भावो न दोषः और वादी वेद सत्यवादी जो हैं उनका जो वेद के सत्यत्व का आग्रह है वह अविद्या विजृंभी है भ्रांति से वे ब्रह्म के तरह ही वेद को भी सत्य मानना चाहते लेकिन यह नहीं समझते कि फिर वेद का जिसमें परम तात्पर्य है वही नहीं सिद्ध हो पाएगा तो वेद सत्यत्वा भावो न दोष इत्याष्य तो में न इष्टत्वात् वेद को उस अवस्था में ज्ञान अवस्था में अप्रमाण यदि मानते हो तो उसमें अप्रामान्य अभिष्ट ही है स्वयं वेद कह रहा है उस समय मैं भी अप्रमाणी तो वो प्रकरण बताया जा रहा है बृहदारण्य उपनिषद का अत्रवे पिता भवति इति वेदा अवेदा उपक्रम तो वेदा अवेदा इति एव अस्माभि अस्म रपि अभाव प्रबोधे तो प्रबोध होने पर तत्वसी वाक्य से अहम ब्रह्मास्मी इत्याक साक्षात्कार होने पर वेद को, वेद को का भी अभाव मानना वेद के आधार पर ही अभिष्ट है वेद को अब कस्य पुनः अयम अप्रबोधि चेत इत्यादि वाक्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार अविद्याम अविद्या अविद्या अवस्था में प्रत्यक्षादि प्रमाण प्रमाण है वेद भी प्रमाण है उस अवस्था में ये कहा तो वो अविद्या क्या है अविद्या का आक्षेप करता है पूर्व पक्षी कहते कश्य अयम इति चेत कहते ये अप्रबोध शब्दी तो अज्ञान किसके आश्रित है कहा रहता है जिस अज्ञान के रहने से प्रत्यक्षादि प्रमाणों में प्रामाण्य होता है और जिसके निवृत्त होने पर वेद भी अप्रमाण हो जाता है वेद भी अवेद हो जाता है जिस अज्ञान के निवृत्त होने पर जिसके रहने पर प्रत्यक्षादी प्रमाणों में प्रामाण्य है वह अज्ञान कहा है किसके आश्रित है किसको यानी किसके आश्रित है किसको है का अर्थ है किस में रहता है अज्ञानी कौन है हाँ अज्ञान किसको है यानी किसके आश्रित तो रह रहा तो कहते हैं तुम अपने आप को जानते हो क्या प्रश्न करने वाला को सिद्धांति कहते हैं अज्ञान का आश्रय तुम ही हो तुम्हारे में अज्ञान रह रहा अज्ञानी को तुम जानते ही नहीं हो अज्ञानी तुम ही हो प्रश्न कर रहे हो तो यस्व पृछसी तस् तदा कहते हैं यदि तुम अज्ञान किसको है कौन अज्ञानी ये पूछ रहे हो तो कहते हैं ये ते ते यानी तव जो तुम ये पूछ रहे हो अज्ञान को अज्ञानी कौन है ये प्रश्न करने वाला ही अज्ञानी है उसी के आश्रित अज्ञान है बिना अज्ञान के प्रश्न हो ही नहीं सकता इसलिए इस प्रश्न से ही सिद्ध होता है कि अज्ञान जिसको अज्ञान का आश्रय जानने की इच्छा हो रही है वही अज्ञानी है तो कहते हैं मैं मेरे में अज्ञान कैसे रहेगा मैं तो सर्वज्ञ जो परमेश्वर है सर्वाउासक तत्व में से वेद तो मुझे बता रहा है कि मैं सर्वाउासक परमेश्वर स्वरूप हूं तो उस मेरे में अज्ञान कैसे रहेगा ये प्रश्न यदि करते हो तो कहते हैं फिर तुम अपनी ब्रह्मरूपता को जान रहे हो इसका अर्थ तो फिर अज्ञान है ही नहीं ब्रह्मरूपता कोई यदि जानते हो तो, तो नानु इत्यादि का अवतरण है टीका में उससे पहले यश्वम इत्यादि का भाव बताते हैं टीकाकार कि अज्ञान मूलत्वाद प्रश्नादे रीतिभाव तो प्रश्नादे है अज्ञान मूल प्रश्न और उत्तर पंचदशी में कहा ना वो द्वैत भाषा से उत्तर है द्वैत अज्ञान मूलक है इसलिए अज्ञान मूलक ही प्रश्न और उसका उत्तर है अज्ञानी कौन है ये प्रश्न भी अज्ञान मूलक है और उसका उत्तर भी अज्ञान मूलक ही है अब ननु इत्यादि से जो प्रश्न किया जा रहा है उसका उत्तर लिखते हैं कि सर्व सर्वज्ञाभिमयी कथम अज्ञानम शंकते ननु इति कहते हैं आपका वेदांत तो मुझे सर्वज्ञ परमेश्वर स्वरूप बता रहा है तो सर्वज्ञ परमेश्वर से अभिन्न जो मैं हूं परमेश्वर में अज्ञान नहीं है तो मेरे में परमेश्वर से अभिन्न मेरे में कहां से अज्ञान आया ऐसा यदि प्रश्न पूर्व पक्षी करते हैं तो यही प्रश्न पहले बताया जा रहा है कि ननु अहम ईश्वर एवं उक्त श्रुत्या तो ननु यानी शंका है क्या कि अहम ईश्वर एवं श्रुत्या उक्त तो श्रुति ने बताया हुआ जो सर्वज्ञ सर्वाभाषक परमेश्वर है वही तो मैं हूं तो ब्रह्म में अज्ञान नहीं है वो सर्वाभिभाषक है तो मेरे में अज्ञान कहां से आया उससे अभिन्न मेरे में ऐसा यदि प्रश्न होगा तो यदि एवं इत्यादि से उत्तर दिया जा रहा है उस उत्तर वाक्य का आउतरन लिखते हैं टीकाकार कि अभेद की अभेदज्ञा प्राक्रेस तवैज्ञानश्रय्वसिद्ध अज्ञान सेपलाप अयोगा ज्ञाने बाधात् अनिवाच्य अपेक्षा इत्याह यदि एवमिति तो ये कहते हैं कि अभेद ज्ञान प्राग ब्रह्म कामय के रूप में ज्ञान होने से पहले अभेद ज्ञान तो है अहम ब्रह्मास्मी साक्षात्कार अविद्या का निवर्तक तो साक्षात्कार से पहले चिन्मात्र तवै चिन्मात्र स्वरूप जो तुम हो उसी में अज्ञान आश्रय तो है तुम्हारे में ही क्यों कहते इसलिए कि अनुभव सिद्ध जो अज्ञान है उसका आपलाप नहीं किया जा सकता युक्ति मात्र से क्योंकि सब विचारक कहते हैं कि नहीं दृष्टे अनुपन्नम नाम जो दृष्ट अर्थ है यानी अनुभव से सिद्ध अर्थ है उसका युक्ति मात्र से अपलाप नहीं किया जा सकता युक्ति तो आत्मा से तो अध्यास भाष्य में भाष्कर भगवान ने कहा आत्मानात्मा का अध्यास भी पूर्व पक्षी कह ना कि युक्ति से सिद्ध नहीं होता भाष्कर भगवान ने स्वीकार किया कि विचार से यद्यपि आत्मानात्मा का अध्यास सिद्ध नहीं होता लेकिन सर्वलोक प्रत्यक्ष है यह अध्यास मैं करता हूं मैं भोगता हूं मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं इस अहम अध्यास महाभ्यास का अपलाप भी तो नहीं किया जा सकता अनुभव सिद्ध है इसलिए भले ही युक्ति से आत्मात्माध्यास सिद्ध न होता हो लेकिन अनुभव से वो सिद्ध है उसका अपलाप नहीं किया जा सकता युक्ति से ऐसे युक्ति अनुभव से सिद्ध अज्ञान का अपलाप नहीं किया जा सकता तो फिर वो कहाँ रहेगा जिसको तो प्रश्न उपस्थित हो रहा है उसी में रहेगा इसलिए कहा अभेद ज्ञात प्राक चिन्मात्र तवै अज्ञाश्रय अनुभव सिद्ध अज्ञान अपलाप अयोगा और ज्ञानेतु तो जब अभेद ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञाने सती अभेद ज्ञान हो जाने पर तो अनिर्वाच्य तधा ते अज्ञान से अज्ञान तो अनिर्वाच्य है वो ज्ञान से नहीं निवरते हैं अनिर्वाच्य मिथ्या है, उसका ज्ञान से होने होने से ज्ञान पर, उसका आश्रय कौन होगा ये पूछने की जरूरत ही नहीं होगी हेगा ही नहीं तो उसको पूछने की जरूरत है कि कहा है इसलिए कहते हैं कि यदि एवं प्रतिबुद्धोसी नास्ती कस्यचित अप्रबोध यदि एवं प्र, प्रतिबुद्धोशी का मतलब एवं का अर्थ है मै ही ब्रह्म हूं सर्वाभाषक ब्रह्म मैं हूसा यदि तुम्हें अनुभव हुआ है प्रतिबुद्धोसी तुम अनुभव कर रहे हो यदि ब्रह्म तुम्हारे अनुभव में आ रहा है यदि तो वो कहते हैं नास्तिक कस्यचित अज्ञान ऐसे लगाना अप्रबोध फिर किसी में है ही नहीं उ हो गया अब योपि इत्यादि जो वाक्य आ रहा है भाष्य में इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार अनिर्वाच्य दोषांतरम अपि निरस्तम इत्याह योगी तो अविद्या तथा अविद्यक द्वैत अनिर्वचनीय होने से जो भी अन्य दोष पूर्वपक्षी देते हैं अद्वैत में उनका भी निराकरण हो जाता है इसे योपी इत्यादि से कहा जा रहा है कि योपी दोष चोद्यते कविद्य किल आत्मन सद्वितयवाद अद्वैत अनुपपत्ति इति सोपि सोपियाने सो सो अद्वैतापत्ति सोपु सोने अने अज्ञानस्य एक अज्ञान सेचनीय होने से जो भी अद्वैत अपपत् दोषो पूर्व पक्षी बताते हैं वे सब खंडित हो जाते हैं प्रत्युक्त हो जाते हैं तो योगी दोष यानी अद्वैत अनुपपत्ति इति योगी दोष कैश्चित देते द्वैत हमारे अनुभव में आ रहा है तो अनुभूत तो द्वैत का अपलाप नहीं किया जा सकता तो फिर अद्वैत अनुपपन्न है इत्याकार जो भी दोष किसी के द्वारा बताया जाता है तो कहते हैं सोपी ये तेना प्रत्युक्त तो ये जो अनुभूयमान द्वैत है वह विद्या अवस्था में है तो इस द्वैत की अनुभूति कराने वाली अविद्या स्वयं अनिर्वचनीय है तो अनिर्वचनीय अविद्या से प्रतीयमान द्वैत भी अविद्या के तरह ही अनिर्वचनीय है अनिर्वचनीय होने से जब तक उसका बाधक यथार्थ बोध नहीं होगा तभी तक द्वैत प्रतीत होगा और जैसे उसका बाधक तत्वशादी वाक्य से अहम ब्रह्मास्म बोध होगा तो बाधित हो जाता है फिर वो द्वैत अज्ञान के तरह ही इसलिए अद्वैत अनुपत्यादि नामक दोष जो भी द्वैतवादियों के द्वारा अद्वैत में बताया जाता है वह अविद्या तथा तत्कार्य प्रपंच को अनिर्वचनीय मान्य से ही खंडित हो जाता है तस्मात आत्मा इत्तेव ईश्वरे मनोदधित तो जिस कारण से दैत यानी भेद अविद्यक है उस कारण से तत्व जिज्ञासु को तत्व ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन मिधिध्यासन के अनुष्ठान काल में अपने मन को अद्वैत प्रतिपादक ग्रंथ के तात्पर्य विषयभूत ब्रह्म में मय के रूप में ही अपने मन को समाहित करना चाहिए तो आत्मा इत्यव मनोदधित इसलिए श्रवण काल में भी ब्रह्म का मय के रूप में अनुसंधान करें, मनन करते समय भी मय के रूप में मनन करें, और निधि ध्यान काल में तो मय के रूप में किया ही जाता है तो इस प्रकार आत्मेति आत्मेतिपगछती ग्राहयंति च इस सूत्र की चर्चा हुई तृतीय अधिकरण की चर्चा हम लोग कल करेंगे